आज 8 सितंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहतृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज भाई चंद्रभूषण का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी ओर से जन्मदिन की बधाई और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और आज जैसे हम विक्रो की चर्चा करते आए हैं तो पिछली बार जिन धारणाओं को हमने लिया था उनमें से कुछ आदि तो हम पूरी कर चुके लिए उनको पुनः स्मरण करते हुए हमारी विज्ञान भैरव की ध्यान की धारणाओं का क्रम आगे बढ़ाते जाएंगे आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले जैसे हमारी कुछ परम्परा कुछ जनरल बात थोड़ी सी सामान्य बात क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं इस आश्रम में हम जो कुछ करते हैं वो तो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं कि अपने जीवन को एक सार्थकता देने के लिए प्रयास कर सकते और इस प्रयास में हम परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने की कोशिश करते बिना किसी पूर्वाग्रह के क्योंकि पूर्वाग्रह से समझने के लिए तो ढेर सारे मानव निर्मृत धर्म हैं हम उन सब धर्मों की सीमाओं के बाहर जाकर ही परमेश्वर को समझ हैं अगर परमेश्वर को समझना है तो किसी भी धर्म की सीमा से बाहर आना आवश्यक है और तभी परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को समझा जा सकता है। अन्यथा हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं और हमारी समझ उन्हीं पूर्वाग्रहों पर आधारित हो जाती है, हम पुडियड हो जाते हैं तो सच्चा तत्व या परम तत्व परशु परमेश्वर इसे समझने के लिए इस ब्रह्मांड को एक इकाई समझना जरूरी है और वही दृष्टिकोण जब तक विकसित नहीं होता एक समग्रता की दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती तब तक हम खंडित जीवन जीते हैं हमारा मैं अगर खंडित है तो हमारा संसार भी खंडित हो जाता है जिसमें हम उलझते हैं तनावग्रस्त होते हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं ईर्षा करते हैं व्यवनस्थ्य करते हैं और समस्त जीवन इसी आग में जलते हुए नष्ट कर देते हैं जबकि हमें एक विवेक शक्ति दी गई है पूरे अवसर हमारे सामने होते हैं कि जब हम इस जीवन को समग्रता में ढाल दें पूरा ब्रह्मांड एक ऐसा यूनिट है जो एक लयबद्ध तरीके से कार्य करता है। इसमें एक लय है जो नटराज का नृत्य है उस लय को खोजने वाला उस आनंद से शराब और होकर नाचने लगता है उसका जीवन नृत्य बन जाता है जो इस लय को नहीं खोज पाता वो इस संसार में मात्र शोर दिखाई देता है उसको मात्र हलचल शोर लड़ाई प्रतिस्पर्धा घृणा और इसमें ही वो जीवन पूरा नष्ट है। हमें उस सब से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी होकर उस नृत्य को खोजना है जो शाश्वत नृत्य और यह आत्मा ही वो शाश्वत नृत्य करती है इसीलिए वो नटराज कहलाती है वो इसलिए भी नटराज कहलाती है कि समस्त रूपों में एक नट की तरह वो अभिनय करती है एक चोर का भी अभिनय करती है एक डाकू का भी अभिनय करती है कृष्ण का भी अभिनय करती है एक संत का भी अभिनय करती है सब तरह का वो अभिनय करती है लेकिन इन सब रूपों में जो भिन्न भिन्न रूप है वही एक आत्मा उल्लसित हो रही है वही एक आत्मा है जो सभी में उल्लसित है चाहे वो अपना पराया अच्छा बुरा और यही हम आज भी पढ़ रहे थे कि इस हे उपादेय विज्ञान से मुक्त हो जाए ये ग्रहण करने योग्य है ये त्यागने योग्य है इन भावनाओं से अलग हो जाए न कुछ ग्रहण करने योग्य है न कुछ त्यागने योग्य है कि ग्रहण करोगे किसको वो शिव है जो त्यागोगे वो भी शिव है और ग्रहण करने या त्यागने वाला भी शिव है क्योंकि इसमें इस यूनिटी में हम भिन्नता पैदा करने वाले हर चीज से अलग हटते चले पूजा पाठ भी भिन्नता पैदा करती है अपना पराया भिन्नता पैदा करता है पूजा को परा पूजा का स्वरूप है पूजक और पूज्य एक ही है पूजा कोई से भी हम पूजा करते हैं तो उसमें भी छद्म रूप से क्षित रूप से प्रच्छन्न रूप से ये बात स्पष्ट रहती है कि शिव बनकर शिव की पूजा करें अगर परमेश्वर की पूजा करनी है तो पहले हम न्यास करते हैं अपने ही शरीर में परमेश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं तो शिवोभूतवा शिवम यज्ञ यानी शिव की पूजा करने के पहले हम स्वयं पूज्य बन जाएं हम स्वयं और शिव का रूप ग्रहण कर इसलिए समग्र सृष्टि में तीन चीजें हम रोज महसूस करते हैं उन तीन पारिभाषिक शब्दों को समझ के फिर हम अपनी आज की बात करते शुरू वो तीन पारिभाषिक शब्द होंगे कैसे सैकड़ों बार चर्चा हो चुकी इन बातों की लेकिन पुनरावृत्ति में कोई दोष भी नहीं है हमको दिखता है मैं हमको दिखता है ये और इनको जोड़ने वाला एक सेतु दिखाई देता है कैसे मैं अपने आप को जानता हूं ये प्रमेय कहलाता है हर कोई का मैं प्रमेय है प्रमात्र है सॉरी हर किसी का मैं प्रमात्र है प्रमाता वो है जो स्वयं को जानता है प्रमाता वो है जो स्वयं को जानता है शिव की चेतना का अंश ही स्वयं को जान सकता शिव ही स्वयं को जान सकता है और कोई किसी को नहीं जान सकता शिव ही स्वयं को जान सकता है क्योंकि वो अकेला ही था अकेला ही विश्व रूप में उल्लसित है वो स्वयं को ही जान सकता है इसलिए परमाता रूप में वो शिव ही है अगर मैं कहता हूँ मैं स्वयं को जानता हूँ तो जानने वाला ही वो है जो शिव है और वो जानने वाले को हम संसार में खोजते रहते हैं इसलिए वो खोज हमारी कठिनाई में पड़ जाती है समझ में क्योंकि हम उसको खोज रहे हैं जो खोज रहा है हम खोजने वाले को खोजते हैं इसलिए हमारी उलझन बढ़ जाती है हमको संसार में सब मिल जाता है रुपया पैसा धन दौलत इज्जत डिग्री बड़ी बड़ी ज़मीनों की मालकियत लेकिन नहीं मिल पाती है तो वो चीज़ जो इसकी सबसे बड़ी दौलत है इस ब्रह्मांड में रहने वाले की सबसे बड़ी दौलत वो है शिवत्वता वो हमको नहीं मिल पाती क्यों नहीं मिल पाती क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर है हमारी दृष्टि जब तक इन संसार चीज़ों पर रहेगी जब तक हो ही नहीं पाएगी तो ये प्रमाता वो है जो जानता है संसार चूंकि देवत्तादी बन चुका है एक से खंडित होकर अलग अलग रूप दिखाई देते हैं इसलिए ये मैं और तुम में बढ़ गया मैं और यह में बढ़ गया तो यह यानी मेरे लिए मेरा संसार जो है वो प्रमेय संसार के हर चीज़ चाहे वो मटकी हो कोई व्यक्ति हो कोई जानवर हो चाहे कोई भी चीज़ जिसके बारे में मैं विचार कर सकूँ या टिप्पणी कर सकूँ या उसको देख सकूँ या उसके बारे में सोच सकूँ वो सब कुछ प्रमेय है तो प्रमेय और प्रमाता ये दो चीज़ें हैं जो तुम और मैं लेकिन चूँकि इनका स्रोत एक ही है तो इनको जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है जोड़ने वाली प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उस जोड़ने वाली प्रक्रिया में यह गुण होता है कि वो दोनों के बीच प्रमेय और प्रमाता के बीच में मैं प्रमाता हूँ और मेरा आसपास मेरा संसार मेरा प्रमेय है तो दोनों को जो जोड़ने वाला है उसे प्रमाण कहते हैं इसको सीधी सी भाषा में समझें मैं मटकी को देख रहा हूँ मैं यहाँ प्रमाता है जो मटकी को देख रहा है मटकी यहाँ पर प्रमेय है जिसे देखा जा रहा है और देखना प्रमाण है देखने वाला प्रमाता है जिसे देखा जा रहा है प्रमेय है और जो देखने की क्रिया है वो प्रमाण है यहाँ पर पूरे संसार में ये त्रिपुटी चलती है कोई सुनी जाए वाली चीज़ है एक सुनने वाला है और एक सुनने की क्रिया है जो प्रमाण है और बिना प्रमाण के किसी भी चीज़ का अस्तित्व है ही नहीं अगर सुनने वाला है तो संगीत का अस्तित्व है अन्यथा संगीत का कोई अस्तित्व नहीं यानी किसी भी प्रमेय का अस्तित्व प्रमाता ही प्रमाणित करता है जो ऑब्जर्वर है देखने वाला है चाहे वो कान से सुने नाक से सुघे आख से देखे चमड़े से छुए या जिबान से चखे जब तक वो उसको तस्दीक नहीं कर देता एंडोर्स नहीं कर देता जब तक उसका अस्तित्व ही नहीं इसलिए चेतना महत्वपूर्ण है आपके भीतर जो बैठे चेतना वो शिव है जब तक वो शिव उसका निर्माण नहीं करता वो चीज ही नहीं और यही कारण है कि हमारी प्रबलतम भावना है या जानकारी है या ये ज्ञान है जिसके ऊपर हम इस बात का सब कुछ आधारित है कि परमेश्वर शिव ने इस ब्रह्मांड को अपने द्वारा रचित किया क्योंकि जब जिस क्षण में ये संसार अस्तित्व में आया उस क्षण एक चेतना जरूर थी क्योंकि अगर वह चेतना नहीं होती तो इस संसार का अस्तित्व नहीं होता क्योंकि किसी भी अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए चेतना जरूरी प्रमाण जरूरी और प्रमाण के लिए प्रमाता जरूरी है प्रमाथा के बिगर कोई प्रमाण नहीं होता इसलिए ऑब्जर्वर जरूरी है और वो ऑब्जर्वर ही शिव है जो सुप्रीम ऑब्जर्वर है जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है जो सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड को देख रहा है किस रूप में देख रहा है स्वयं के विकास की तरह क्यों ये उसके सिवा कोई था नहीं सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती दस बीस दो चार पांच नहीं हो सकती वो एक ही हो सकती सर्वोच्च सत्ता एक ही होती है शिखर पर बस एक ही बिंदु होता है दस पांच नहीं हो सकते चाहे किधर की दिशा से भी शिखर पर जाओ पहुंचो उसी बिंदु पर इसलिए जब वो अकेला ही था तो उसने अपने द्वारा ही संसार बनाया यानी अपने आप को संसार के रूप में प्रकट किया तो जब अपने द्वारा ही संसार के रूप में प्रकट किया तो फिर संसार जो कुछ दिखाई दे रहा है प्रकट तुरू है या जो भी नाम देना चाहो आप आपको कुछ और नाम देना चाहे दे सकते हैं तो प्रकट तो वो संसार सारा संसार वही परमेश्वर का स्वरूप है इसलिए भगवान को देखने के लिए अगर हम आंखें खोल लें तो भी भगवान दिखता है कान खोल दे तो भी भगवान दिखता है नाक से सूं तो भी भगवान सुनाए दिखता है मुंह से चखे तो भी भगवान सुनाए और अगर हम उंगलियों से छूए तो भी भगवान स्पर्श में आता है क्योंकि वो परमेश्वर के सिवा कुछ ही नहीं ये तीन प्रमाण प्रमाता और प्रमेय ये तीनों आज इसलिए बात का संदर्भ क्या अभी इनको समझने में ये संदर्भ लेना जरूरी है कि ये का तीनों का उद्गम एक ही है तीनों का उद्गम एक ही है उसी शिव से प्रमाण भी बना उसी शिव से प्रमेय भी बना उसी शिव से प्रमेय भी बना तो प्रमेय प्रमाण प्रमा प्रमाता ये तीनों का उद्गम एक ही है अब ये तीनों अलग प्रतीत होते हैं इनके बीच में माया का पर्दा है इसलिए तीनों अलग प्रतीत वर ये तीनों अलग नहीं हैं प्रत्येक रूप से शिव का त्रिशूल यही बात बताता है शिव का त्रिशूल ये बताता है कि वो एक शक्ति को हाथ में लेके बैठे हैं जो आगे चलकर तीन रूपों में विभक्त है लेकिन वो बताते हैं वो एक ही है जो प्रमेय प्रमाण और प्रमाता के रूप में हमको तीन रूप दिखाई देते हैं वो एक ही है यहां पर कुछ धारणाएं हैं जो धारणाएं इस भावना पर निर्भर है कि ये जो त्रिपुटी है या तीन है प्रमेय प्रमाण और प्रमाता इनके एक को समझकर या इनको अलग अलग करके जैसे हम इनको तीनों को अलग अलग समझते हैं ऐसा समझते हैं कि तीनों भिन्न भिन्न हैं तो इनको किस तरह से एक समझकर कर या इनमें एक को लेकर जैसे हम शिवत्वता की कैसे हम शिवत्ता की भावना करें किस तरह ध्यान करें इस तरह की ये भावनाएं हैं तो चित्ताद्यंता कृतिर्नास्ती मतर भाव यदि विकल्पा नाम भावे ना विकल्प भवे मैं अंतकरण नहीं हम अपनी पहचान अंतकरण से करते हैं अंतकरण का मतलब होता है मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा अहंकार अहंकार का यहाँ मतलब घमंड नहीं है अहंकार का मतलब होता है जिस चीज को मैं अपने मानता हूं, वो मेरी अहंता में शामिल हो जाती है। मेरे मैं में शामिल हो जाती है। जैसे इस टांग को तो मैं अपनी मानता हूं, टांग मेरी में शामिल हो जाती है अगर कोई टांग पे लकड़ी मारता है तो मैं बोलूँगा मुझको मारा क्योंकि ये मैं बन गया मेरी टांग मैं बन गया किसी ने मुझे अपमानित किया मैं बोलता हूँ मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं अपने बुद्धि को मैं समझ रहा हूँ कि मेरी बुद्धि उस समय भ्रमित होगी या मेरी बुद्धि नाराज होगी क्रोधित होगी तो मेरा अंतकरण जो मैं के साथ जुड़ गया है और मैं उसी रूप में अपने आप को पहचानता हूँ मैं बोलता हूँ मैं बुद्धिमान हूँ मैं बोलूँगा मैं डॉक्टर हूँ मैं बोलूँगा मैं चतुर हूँ तो ये मैंने अपना अंतकरण से जोड़ लगा लिया इसलिए जब हम अंतकरण को अपने शरीर का अंग मानते हैं या अपने स्व में सम्मिलित कर लेते हैं तो यह हमारी झूठी अहंता हो जाती है। अगर हम इस अहंता से थोड़ा हटें कि इस मन बुद्धि अहंकार से थोड़ा पीछे हटें और इनको देखें जैसे अभी हमको लगता है अगर ये कमीज मैं ही हो तो जरा कमीज को थोड़ी देर खुटी पर टांग दें और फिर दूर से देखें तब हमको समझ में आएगा कि ये मैं नहीं हूं सीधे समझने के हिसाब से समझ रहे हैं अपन बात को इसलिए मैं बुद्धि अहंकार को थोड़ी देर के लिए अपन खुटी पर टांग दें मन बुद्धि अहंकार को और इससे अलग हट के अब हम चिंतन करें कि ये मन जो उछल कूद बचा रहा है मैं नहीं हूँ ये मन जो लगातार बुद्धि निर्णय ले रही है ये मैं नहीं हूँ और जो शरीर को मैं अपना मान रहा हूँ ये भी मैं नहीं हूँ अहंता जो मेरी मनभूति अहंकार और शरीर में चली गई ये भी मैंने इनसे पीछे हटके मैं सोचूं कि मेरा वास्तविक अस्तित्व तो क्या है जब मेरे तीनों चीजें मेरे पास नहीं मैं अंतकरण नहीं हूँ ये तो ना मेरे भीतर हैं मैं इनके पीछे हूँ क्योंकि ये ना तो मेरे भीतर हैं ना मैं अंतकरण हूँ मेरी ये झूठी पहचान है इसको मैं विड्रॉ करूँ पीछे करूँ सत्य ये है मन बुद्धि अहंकार इसी ऊर्जा इसी चेतना से ऊर्जा पाते हैं जो हमारी अंतकरण की चेतना जिसको हम आत्मा बोल सकते साधारण भाषा में कि हमारी जो चेतना है उसी चेतना से मन को ऊर्जा मिलती है उसी चेतना से अहंकार को ऊर्जा मिलती है उसी चेतना से बुद्धि को ऊर्जा मिलती है हम इनको ऊर्जा देना बंद कर दें थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए इन तीनों को ऊर्जा देना बंद करते हैं तीनों शांत हो जाएंगे अब हम क्या हैं हम अभी तक अपने आप को यही समझ रहे थे कि हम ये मन हैं, बुद्धि है, है अहंकार हैं। इन तीनों को शांत कर दें इनसे पीछे हट जाएं और फिर चिंतन करें कि मैं मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ अहंकार नहीं हूँ फिर मैं क्या हूँ तब हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप उजागर होने लगता है क्योंकि हम अभी तक अपने आप को मन बुद्धि अहंकार समझ रहे थे कि मैं बुद्धिमान हूँ जब भी हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ तो लगातार हमारा दिमाग एकदम चालू हो जाता है हमारा मन कहता मैं हूँ बुद्धि कहती कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ मैं तो फलाना हूँ मुझ पर यह डिग्री है चाहे अनचाहे हम लगातार उस पर चिंतन करने लग जाते हैं लेकिन उन तीनों चीज़ों से हट जाए अगर कि हम मन बुद्धि अहंकार से हट के पीछे हट के अगर सोचें कि हम ये तीनों नहीं हैं तो फिर क्या है वो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रकट हो जाता है अब इसके आगे एक बहुत अच्छा श्लोक है जो अभी अपन ने बात करी थी समग्रता की समग्रता का जो और वैश्विक नाम है वो है क्वांटम विजन या हम उसको अपने शैव दृष्टि से बोलते हैं कि समग्र दृष्टिकोण यहाँ पर हमारे आश्रम की प्रार्थना के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं वो है कि हे परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू इस विश्व को देखता है इस दृष्टि को तू जिस नज़र से देखता है वो नज़र मुझको दे दे क्योंकि वो किस रूप में देखता है अपने विकास के रूप में क्योंकि उसने खुद बनाई है और कैसे बनाई है खुद से बनाई है और किसके लिए बनाई खुद के लिए बनाई है खुद ने बनाई है खुद के लिए बनाई और खुद से बनाई है पूरी सृष्टि क्योंकि उसके पास कोई ठेकेदार नहीं था कि ठेका दे दे कि जो तो धरती बना दे कि तो पानी इसमें भर दे समुद्र में क्योंकि उसने अपने आप को पानी के रूप में भी बदला तो चंद्रमा के रूप में भी बदला नक्षत्र और अंतरिक्ष के रूप में भी बदला और अपने आप को समय के रूप में भी बदला इसलिए समय अंतरिक्ष पदार्थ सब कुछ उसकी अपनी क्रिएशन है अपनी रचना है तो ये सब कुछ एक ही है एक ही यूनिट है क्योंकि वो एक ही स्रोत से निकले इसलिए वो भिन्नता जो है वो नकली है दिखाई देती है हमको ये है माया विमोहिनी नामा विमोहिनी वो उसको बोलते हैं कि जो हमको मोहित कर दे जो है वो छिपा ले जैसे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया था उन्होंने जो सत्य था उसको छिपा लिया और इस तरह वो भ्रम पैदा करके देवत्यों को विष पिला दिया और देवत्यों को उसे बचा लिया अमृत देने इस तरह से माया विमोहिनी नामक कलायाह कलनम स्थितम अब यहाँ इस शब्द का मतलब समझ लें कलन का मतलब क्या होता है कलन मतलब मेजर करना नापना हम उस चीज को नाप सकते हैं जिसकी सीमा है जैसे अभी हम कहें आश्रम कहाँ कह देंगे इधर अस्सी है, इसको नाप लो इधर से उधर लेकिन जो असीम है उसको नापना संभव नहीं क्योंकि कोई भी पैमाना उस चीज से बड़ा या कम से कम उसके बराबर तो होना जरूरी है जिसको नापना है लेकिन चूंकि शिव सर्वव्यापक और अपने ही द्वारा क्रिएटेड है तो उसके भीतर उसके उधर के भीतर कोई ऐसा पैमाना बनाना संभव नहीं है जो उसको नाप लो इसलिए माया विमोहिनी है वो भ्रम पैदा करती है झूठ प्रस्तुत करती है कि जो मापा ना जा सके उसे मापने वाला बना दिया उसने उसने सब कुछ मापने वाले बना दिए ये छः फुट का आदमी है ये पचास किलो का इंसान है ये एक करोड़ का आसामी है उससे सब उन सब नापने वालों को बना दिया जो चीज़ें नापने लायक नहीं है शिव नापने लायक नहीं है क्योंकि उसको नापना संभव नहीं है शिव महिम ने स्त्रोत्र को कभी पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जब ब्रह्मा जी भी ढूंढने गए उसको पाताल में शिवलिंग के उद्गम को तो न खोज पाए और आकाश में भी गए तो उसके अंत को नहीं खोज पाए ये प्रत्येक रूप से वही बात कही कि शिव को नापना संभव नहीं है तो ये कहते माया विमोहिनी नाम कलाया कलना स्थितम इत्यादि धर्मम तत्वान कला, कला, तत्वा कला प्रथक पृथक जो ये जानता है जो योगी इस बात से सहमत है जो इस बात को हृदय कर चुका है और जिसे यह बोध हो जाता है कि ये न न आपने लायक को नापने लायक बनाने का काम सिर्फ माया का है अन्यथा वो दृढ़ता से जानता है कि माया ही विमोहिनी है माया ही भ्रम पैदा करती है और मैं माया के चश्मे से भी चश्मे को उतार कर देखूंगा तो फिर मुझे क्या दिखाई देगा प्रथक न प्रथक भय तब वो इस संसार से अलग नहीं रह जाता इसका बहुत टिपिकल मीनिंग है कि संसार से अलग न रह जाने का मतलब हम और हमारा संसार अभी हम अलग हो गए हम, हम अलग है हमारा संसार अलग मैं क्या चाहूंगा मेरा काम हो जाए बाकी सबका भली बन मेरा काम बन जाए मेरे को सीट मिल जाए गाड़ी में बाकी सब जाए कैसे में यह पृथक भव्य अलग है ये इंसान अलग रहता है लेकिन जब समग्रता की दृष्टि यूनिवर्सल विजन क्वांटम विजन या समग्रता का दृष्टिकोण पैदा हो जाता है उस समय वो पृथक नहीं रह जाता वो उस एक होल सिस्टम का एक पार्ट बन जाता तब उसकी जो दृष्टि बनती है समग्रता की उस दृष्टि से उसे परमेश्वर का बोध हो जाता है उसके अंदर क्योंकि परमेश्वर का बोध बाहर नहीं होता वो परमेश्वर का बोध भीतर होता है और कहाँ से आता है बाहरी ज्ञान से नहीं आता आँख कान नाख चमड़ी या जबान से इसका ज्ञान नहीं आता परमेश्वर का क्योंकि इन सब के द्वारा परमेश्वर ज्ञान लेता है आँख उसने जो बनाई है सृष्टि उसको वो एन्जॉय करता है आँख से कान से नाक से चमड़ी से जबान से तो ये नाक कान चमड़ी जमान से वो जो एंजॉय कर रहा है एन्जॉयर है जो अंदर बैठा है जो भोगता है उसको ये इंद्रियां कैसे देखेगी क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तो वो देख रहा है इसके बारे में वो प्रसिद्ध श्लोक है मति न लखे जी ही मति लखे सोमय शुद्ध अपार एक साधु निश्चल दास थे उन्होंने विचार सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा वो जिस राज्य में रहते थे वहाँ के राजा ने कहा कि मुझे आप अद्वैत समझाइए उन्होंने कहा कि राजन आप राजा हैं आप आज्ञा दे सकते हैं और मैं आपका नमक खाता हूं आपको मना नहीं कर सकता। आपको अद्वैत समझाऊंगा निश्चित उसके लिए मैं उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की क्योंकि वो जानते थे कि राजा की बुद्धि इतनी तीव्रनी है कि अद्वैत समझ सके या उसके हृदय में शायद ऐसी भावना नहीं लेकिन चूंकि उन्होंने अद्वैत जाने की इच्छा की तो उन्होंने अद्वैत ग्रंथ लिखा विचार सागर अपने आश्रय में वो ग्रंथ उपलब्ध है लेकिन वो उस समय की भाषा में है जो थोड़ी सी हमको कठिन पड़ती है हिंदी जो पहले खड़ी भाषा शुरू हुई उसके पहले वाली भाषा है वो तो उसका एक श्लोक है कि मती ना लखें जी ही मती लखे मती यानी बुद्धि उसको नहीं देख सकती मती न लखे यानी मती अन बुद्धि उसको नहीं देख सकती क्यों नहीं देख सकती कि जी ही मती लिखे जिसके कारण बुद्धि देखती है उस कारण को बुद्धि कैसे देख सकती तो मैं मेरा, मेरा स्वरूप क्या है कि मती ना लखें जिह मती लखे क्योंकि बुद्धि नहीं देख सकती क्योंकि उसके द्वारा बुद्धि देखती है सो, सो मैं शुद्ध अपार मति न लखे जी ही मति लखे सो मैं शुद्ध अपार यानी वह शुद्ध रूप मैं हूं जिसके द्वारा बुद्धि देखने की क्षमता हासिल करती है बुद्धि इसलिए देखने की क्षमता हासिल करती है कि उसके पीछे मैं हूं जहां मैं हूं इसलिए वो बुद्धि देखने की क्षमता हासिल करती है अगर मैं अपनी बुद्धि से वो क्षमता छीन लो तो फिर ये बुद्धि देखना सोचना बंद कर देगा मन उछलकूद करना बंद कर देगा इसलिए जब मैं मन को ऊर्जा देना बंद कर देता हूं मैं सोचता हूं अपना इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी होकर जब अपने आंतरिक वास्तविक स्वरूप पर ध्यान करता हूं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है क्योंकि उस समय मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है मन को सतत ऊर्जा तब मिलती है जब हम मन के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं हम मन को क्रिएट करते हैं बुद्धि को हम क्रिएट करते हैं अहंकार को भी हम रचित करते हैं इन सबकी रचना हम करते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की रचना हम करते हैं क्योंकि हमारी चेतना ही इस ब्रह्मांड की रचयिता है माया विमोिनी नामकलाया कल नित् इत्यादि धर्म तत्व कलय न पृथक भवे यानी यहाँ पर माया का स्वरूप बताया है अब माया के स्वरूप को जो जानता है वो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है इस बात को फिर हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं बंधन और मुक्ति ज्ञान से कैसे होती है आप कहेंगे ज्ञान से मुक्ति का कैसे संबंध आप एक कार चला रहे हैं जंगल में जा रहे हैं क्रॉस कंट्री रोड के ऊपर जा रहे हैं जंगल में आपकी कार का पहिया पंचर हो जाता है अब आपको ज्ञान है कि पहिया कैसे बदलना स्टेप नहीं है आपके पास तो आप उस कार के बंधन में नहीं रहोगे आप वो उठा के स्टेप नहीं बदल दोगे और फिर आगे चल दोगे क्योंकि आपके पास ज्ञान है सिर्फ ज्ञान ही मुक्त कर देता है वही बात लिखी है कि ज्ञान से बोध हो जाता है अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो फंस आप यहाँ पे आए आपके ड्राइवर चला गया आपको गाड़ी चलाते आती तो आप गाड़ी के बंधन में नहीं होंगे ज्ञान ही बंधन से मुक्त करता है। ये छोटा सा उदाहरण सांसारिक उदाहरण है लेकिन समझने के लिए ऐसे उदाहरण जरूरी जब हम माया को समझते हैं तो हम माया के बंधन में नहीं रहते। हम अगर किसी भी सिस्टम को समझते हैं तो वो सिस्टम हमको भ्रमित नहीं कर सकता कोई भी चीज़ को ले लो आप अगर कोई मशीन भी हो उसको ठीक से समझते हैं हम उसको तो वो मशीन हमको कभी भी परेशानी में नहीं डाल सकती को डालना चाहिए हम चूंकि उसके मास्टर हैं हम दो तरह से मास्टर बनते हैं खाली अधिपत्य ग्रहण करना उसकी सुपरफिशियल मास्टरी है ना ऊपर ऊपर सतही रूप से आप उसके मालिक बन गए लेकिन उसके अंतरतम को जानना उसके वास्तविक मालिक बनना है उसके वास्तविक मालिक आप तब बनोगे जब आप उसके अंतस्को जानोगे कार खरीद लेने से आप कार के मालिक नहीं बन जाते कार के रहस्य को जानोगे तब कार के मालिक बनोगे ऐसे ही ये कहती है कि जब इस संसार में आए हो आप बड़ी बड़ी जमीन खरीद लो मकान बना लो कुछ भी कर लो तो भी आप इस संसार के मालिक नहीं बनते बनोगे भी तो बहुत छोटी सी जगह के सतह ही मालिक बन जाओगे वास्तविक मालिक आप तब बनते हो जब आप इस संसार के रहस्य को जानते तो वो बोले कि ये रहस्य सबसे बड़ा है कि वा माया विमोिनी नामक कलाया कलन स्थित यानी माया ही है जो हम सबको नापने लायक बना दिया हम असीम शिव को उसने मेजरेबल बना दिया नापने लायक छोटा सा बना दिया ये ज्ञान ही मुक्त कर देता है जब हम जानते हैं कि अच्छा ये छोटा सा आदमी अदरसा आदमी ये गरीब ये परेशान करने वाला ये हमारे घर आने वाला परेशान करने वाला या ये चोर उचक्का बदमाश या भिखारी या घर में आया बड़ा सेठ या प्रधानमंत्री सबका मूल स्वरूप एक ही है ये माया ने भिन्न भिन्न रूप घड़े हुए हैं तो हमारे हृदय में ना तो कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रह जाता है ना कोई इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रह जाता है हमारे जो उच्चता की या श्रेष्ठता की ग्रंथी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीनता की ग्रंथी है इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो दोनों ही विलीन हो जाते हैं तब हम सम्भाव से इस ब्रह्मांड को देखने लगता है इसलिए ये माया को जानना जरूरी है और जैसे हम जानते हैं माया का बंधन ही जीवन मृत्यु का बंधन है माया के बंधन को हमने जैसे ही समझ लिया तो हम उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वो कहता है कि इत्यादि लक्ष्मण तत्वा नाम कलयन न पृथक तब वो अलग नहीं रह जाता इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है द्वैत का पर्दा हट जाता है जब तक द्वैत का पर्दा है तब तक मैं हूँ और मेरा संसार है मुझे लगता है ये बहुत परेशान करता है ये मेरे पैसे खा गया है ये मेरे को दुखी कर दिया इसने है ना मेरी इससे प्रतिस्पर्धा है मुझे इससे घृणा है ये मुझे अच्छा लगता है ये मेरे अपने लोग हैं ये पढ़ाए है, ये सब संसार में और ये सभी चीज तनाव पैदा ये सभी चीजें मन के अंदर एक खिंचाव पैदा करते क्यों क्योंकि ये भिन्न भिन्न ऊर्जाएं एक दूसरे की विरोधी हो जाती है और वही विरोधी ऊर्जाएं एक दूसरे को दुख पहुंचाती है लेकिन यही ऊर्जाएं समग्रता से एक हो जाए जैसे लेजर बीम के अंदर सभी जितना लाइट होता है वो एक ही फ्रीक्वेंसी से चलता है एक के साथ चलता है तो उसमें इतनी क्षमता होती है कि चांद के ऊपर भी आप एक हीरे को रख दो यहां से उस लेजर बीम से उसको छेद कर दे तीन लाख किलोमीटर दूर भी वो लेजर बीम जाके उसमें छेद कर देगा हीरे के अंदर इतनी क्षमता होती है क्यों कि उसकी सारी ऊर्जा संग्रहित होती है और संग्रहित होने के साथ में यूनिफाइड होती है यूनिसन में चलती है यानी वो एक दूसरे की सहायता करती एक दूसरे का विरोध नहीं करती वही बात यह है कि जब आप जान लेते हो अपने परमेश्वर का स्वरूप फिर अलग नहीं रह जाते एक हो जाता इस यूनिटी में बन जाता जगित इच्छा में अवलोक्य क्षम वो समुदूता ततस्त वो लिएते लियते ये ये अगली तीन धारणाएं आएंगी इच्छा के बारे में कोई भी हृदय में इच्छा पैदा होती है कोई भी इच्छा पैदा होती है तो उस इच्छा पर योगी ध्यान करता है इच्छित पर ध्यान नहीं करता अभी कैसे अपन समझते हैं इसको जैसे ही हम भूख लगती है हम ध्यान भोजन का करते हैं भूख लगते ही ध्यान आएगा? भोजन का ध्यान आएगा ठंड लगते हैं हमको कपड़े का ध्यान आएगा कि रजाई में घुस जाएं। इस तरह से हमको जब भी कोई इच्छा पैदा होती है तो एक प्रमेय का ध्यान आता है किसी वस्तु का ध्यान आता है या किसी परिस्थिति का ध्यान आता है जैसी बारिश होगी तो हमको छतरी का ध्यान आएगा तो हमारा ध्यान प्रमेयों पर होता है टिका होता है कोई भी चीज भोजन भूख लगी ध्यान भोजन पर योगी क्या करता है भूख लगी वो भूख पर ध्यान करता है कि भूख का क्या स्वरूप है मेरे अंदर कोई भूख कहां से आ रही है ये भूख है क्या तो वो उस समय ध्यान भोजन पर नहीं करता है वरन वो भूख पर ध्यान करता है और ऐसा करने से वो अपने आत्म स्वरूप को तुरंत उपलब्ध हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कुछ चीज़ें सब शॉर्टकट दिए हैं कोई आपको 50 साल तक साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जो पसंद आ जाए उस साधना पर आप ध्यान करेंगे तो आप अपने जीवन की सार्थता क्योंकि ये कलयुग है यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं हजार साल तक आप बैठे हैं एक टांग पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं क्या आत्मानुभव हो गया आपको यहाँ पर आपका जीवन छोटा सा है इस छोटे से जीवन में आपको वास्तव में परमेश्वर को प्राप्त करना है वो काम करना है जिसके द्वारा आपकी दृष्टि बदल जाए और वो काम करना है जिसके द्वारा अगले जन्मों में आप सताए ना जाएं, अगले जन्मों में आपको शिवत प्राप्त हो सके या कम से कम शिवता का रास्ता छोटा हो जाए तो ऐसा करने के लिए हमको तुरंत इंस्टेंट मैथड चाहिए और वो चीज़ पर ने स्वयं अपने मुँह से करी कि आप इन चीज़ों को अपना कर इन धारणाओं को अपना कर सद्य रूप से एकाएक शिवत्ता प्राप्त कर सकते। तो सकते हैं कि जगित इच्छा नाम जैसे ही एक इच्छा पैदा होती है योगी क्या करता है समन्वय उसको वहीं पर शांत कर देता है जैसी इच्छा होती है वहीं पर शांत कर देता है और यद एवं समुदूता है ततस्त लेते जैसे एक समुद्र में लहर उठी और शांत हो गई जब एक लहर उठी तो हमने उसको एक नाम दे दिया इस लहर का नाम रामलाल लेकिन वो लहर जैसे ही शांत हुई अब क्या है मात्र समुद्र जब कोई भी लहर शांत होती ये, ये हमारी प्रबलतम कॉन्सेप्ट है भावना है कि उसी चेतना के समुद्र से सब कुछ लहर की तरह आता है और चला जाता है तभी तो हम वो ध्यान करते एक दीपक जलाया उसकी लो को ध्यान करते चले गए उसकी लो जहाँ से आई थी वापस वहीं चली जाएगी जब बुझेगी तो और हमारा ध्यान में अगर हम वही लो रहेगी तो हम धीमे धीमे धीमे धीमे हमारा अंत स्मन भी वहाँ चला जाएगा जहाँ से लो आई थी यानी उसी समुद्र में चैतन्यता के समुद्र में ऐसे संगीत की धुन एक आपने एक तार लिया उसको ताना एक तारा बोलता है जिसको आपने उसमें हल्का सा छेड़ा उसमें एक धुन बजे और वो धुन आप शांत चित्र से सुनते चले जाएँ सुनते चले जाएँ वो धुन सुनाई देती चले जाएगी एक मिनट दो मिनट तक बजेगी धीमी होती जाएगी धीमी होती जाएगी धीमी होती जाएगी, जाएगी क्रमशः वो कब बंद हो जाएगी हमें पता ही नहीं क्योंकि हमारे मन के अंदर चालू हो जाती है इसके पहले क्यों बाहर बंद होती है हमारे मन में चालू हो जाते और हमारा मन कहाँ चला जाता है जहाँ पर वो धून गई कहाँ गई जहाँ से आई थी कहा से आई थी वो चेतना के समुद्र से आई थी इसलिए चेतना से सब कुछ लहर के रूप में आता है और वापस चेतना में समा जाता है लहर समुद्र से उठती और है और वापस समुद्र में ही समाती है और समुद्र से अलग चेतना लहर का कोई अस्तित्व नहीं होता कोई भी लहर का समुद्र से अलग कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन हमने उस लहर का नाम दे दिया या हमने उसको लहर को एक अस्तित्व समझ लिया तो वो वापस वही शांत हो जाता इच्छा भी एक लहर है उस लहर को हम जैसे ही शांत करते हैं अगली इच्छा पैदा होने लगती है हम उसको भी शांत करते हैं तो शांत करते ही हमारा ताप का किससे पड़ता है उस चेतना के समुद्र से उस महारणाओं से पड़ता है जिससे ये समस्त संसार लहरों के रूप में निकला हुआ है। तो ऐसा जैसे ही होता है ततस्तव लिएते हैं वो चेत वो, वो लहर भी वहीं लीन हो जाती है और साधक का अंतकरण भी उसी में लीन हो जाता है और उसे बोध होता है उस महानाव का यानी उस चेतना के समुद्र का बोध होता है यदा हम हमेशा नोत्पन्ना ज्ञानम वाकस तदात्मे तत्वतो अहम तथा बोतस तलीनस तन्मना भवे अब मैं अगर अपने बारे में चिंत करूँ कि मैं क्या हूँ सामान्यतः तो जब हम ये चिंतन करते हैं तो हम सिवाय उन इच्छाओं कामनाओं बुद्धियों पर ही चिंतन करते हैं हमारे विचारों पर ही चिंतन करते हैं जब हम चाहते तो हैं मैं क्या हूँ लेकिन हम आप उसका उल्टा चिंतन करें कि चलो मेरा कोई विचार नहीं है कोई बुद्धि नहीं है कोई मन ही नहीं है मेरा अब मैं क्या हूँ जब मैं ऐसा चिंतन करूँगा मेरा मन बुद्धि नहीं हूँ मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है तो कोई भी ज्ञान कोई भी क्रिया या कोई भी इच्छा इन सबके बिना मैं क्या हूं जब मैं कु मैं फलाना ना होती तो विचार हो गया गल चेतना हूं तो यह भी एक विचार हो गया उन चेतनाओं समस्त विचारों के बिना मैं क्या हूं मैं तो ये चिंता करूँ कि मैं शुद्ध रूप से क्या हूं कमिटमेंट करो कि मैं तो वास्तविक स्वरूप देखना चाहता हूँ तुम चेतना चेतना करो मेरे को क्या मालूम चेतना कैसी है मेरे तो क्या हूं मेरे को अंदर से अपने आप ज्ञान आना चाहिए कि मैं क्या हूं तब ग्रोध प्राप्त तो होता है कि मैं क्या हूं तो उस समय तत्व तो हम तथा भूत तलेना भवे वो उसके साथ आपका चित्त तन्मय हो जाता उसी चेतना के साथ में तन्मय हो जाता इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेश आत्मबुद्धियाँ अन्य चेता ततस्तत्वार्थ दर्शन। यह अभी बात जो करती कि हम शुद्ध रूप से इच्छा पर ध्यान करें जो हमारी भावना है या शुद्ध रूप से मैं पर ध्यान करें कि मैं कौन हूँ या शुद्ध रूप से प्रमेय पर ध्यान करें कि प्रमेय क्या है। अगर किसी को भी हम कमिटमेंट से ध्यान करें अगर एक पत्थर को ले भी कमिटमेंट से ध्यान करें कि ये आखिर तो कहां से आया इसकी उत्पत्ति कहां से उसको बोलते हैं अनुसंधित सक है ना उसका अनुसंधान करें उसके स्रोत क्यों कहां से आया तो उसका स्रोत एक ही मिलेगा शिव मिलेगा उसका नाम हम और कुछ देना चाहें देते दे, अपनी पसंद बाकी मिलेगा वही एक ही स्रोत है जो सर्वोच्च यूनिफॉर्म कॉन्शियसनेस है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है सर्वोच्च चेतना है वही उसका शोध है तो वो उस पत्थर पर ध्यान करें या पत्थर के देखने वाले पर ध्यान करें या उस देखने की क्रिया पर ध्यान करें अब यहां पर आप वो योगी क्या करता है कि ना तो उस पत्थर पर ध्यान करता है जिसको देख रहा है ना देखने वाले खुद पर ध्यान करता है वरन वो आप देखने की क्रिया प्रमाण पर ध्यान करता है जब वो प्रमाण पर भी ध्यान करता है तो प्रमाण क्या है शुद्ध भैरव स्वरूप क्यों कि प्रमेय भी भैरव है प्रमात्र भी भैरव है प्रमाण भी भैरव है ये तीन जब घेचमेच हो जाते हैं तो हम सामान्यतः समझ नहीं पाते कि तीनों का उद्गम एक ही है लेकिन जब हम एक ही को ले लेते हैं तो ये समझना आसान हो जाता है कि एक ही शिव है जो विभिन्न रूपों में हमारे संसार के अंदर हमको दिखाई देता है तो अगर शुद्ध रूप से इच्छा पर ही ध्यान करें तो वो इच्छा आत्मवत प्रतीत होने लगती है यह इच्छा कुछ भी नहीं है जैसे आप बहुत गहरे से एक लहर पर ध्यान करें तो लहर वहर तो विलीन हो जाएगी रह जाएगा हृदय के अंदर समुद्र क्योंकि वही समुद्र का वास्तविक रूप तो समुद्र ही है लहर तो एक तात्कालिक रूप से एक छोटी सी जीवन लेके एक रूप लिया था समुद्र का अरूप मानो तो लहर उसका रूप है न तो समुद्र से अलग लहर का कोई अस्तित्व है और न उसका कोई संभावना क्योंकि आप सोचोगे नहीं चलो लहर लहर को धर ले आओ समुद्र को वहीं रहने दो तो बिना समुद्र के लहर कैसे आएगी उससे अलग करके ला नहीं सकते इसलिए शिव से अलग करके कोई भी अस्तित्व नहीं है हम कहते तो भगवान को रहने दो आदमी को धर ले आओ आदमी को ऐसे धर आप कैसे लाओगे धन को धर ले आओ इज्जत को ले आओ कपड़े रुपये पैसे को ले आओ किसी भी चीज़ को आप कैसे लाओगे सब कुछ शिव है इसलिए समग्रता की दृष्टि का जब विकास होता है तो समस्त शिवत्वता का दृष्टिकोण विकसित होने लगा निर्निमित्तम भवेद ज्ञान धारम भ्रमात्मक तत्वतः कच्छिदे नैव देव भावी शिव प्रेमी ये जो बाहर से आने वाला ज्ञान है कैसा ज्ञान है आँखों से लगातार ज्ञान आता है कान से लगातार ज्ञान आता है जबान से जवातार ज्ञान आता है अरे तो कड़वा है मीठा है स्वादिष्ट नाक से ज्ञान आता है और स्पर्श से ज्ञान आता है। पांच ज्ञानेंद्रिय हमारी तो ये जो भिन्न भिन्न ज्ञान आते हैं बिना मतलब के हैं निर्निमित्तम बिना मतलब के निर्निमित्तम भव्य ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम यह भ्रम भ्रह्मकारी ज्ञान है समस्त ज्ञान में मात्र ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है तत्वत कश्य चिन्ह चिन्ह एवं भाभी शिव प्रिय जब कोई इन पर तत्वतः ध्यान करता है यह ज्ञान का उद्गम क्या है तो आप पाएंगे कि बाहर नहीं है इसका उद्गम अंदर है जैसे हम कहते तो हैं कि बड़ा कर्णप्रिय संगीत है तो हमको लगता है ये कर्णप्रियता इस, कर्ण इस लाउड स्पीकर में है या इस गायक के गले में है सचमुच में वो प्रियता तो आपके भीतर है उसने तो खाली वो ढक्कन खोल दिया जिसके द्वारा आपकी वो प्रियता ऊपर आ गई जैसे आपने गुलाब का फूल सुना और आपको आनंद महसूस होगा तो वो आनंद गुलाब के फूल में नहीं है ये हमारा भ्रम है वो आनंद हमारे भीतर है गुलाब के पुष्प ने तो उस आनंद को अनावृत कर दिया जो हमारी माया के आवरण में था उसको अनावरत कर दिया इसलिए इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हम अपने रोजमर्रा के अनुभव भूख लगी पत्थर को देख रहे हैं मटकी को देख रहे हैं भगवान की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं खाने के इंतजार कर रहे हैं तो हम अपने रोजमर्रा के अनुभव जिसमें हमको इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं कामनाएं उत्पन्न होती हैं रोजमर्रा के अनुभव जिसमें हम आनंद लेते हैं भोजन कर रहे हैं गुलाब का फूल सुन रहे हैं या बहुत प्यास लगी पानी पी रहे हैं तो उन रोजमर्रा के जो हमारे अनुभव हैं उन अनुभवों को भी हम उपयोग करके परमेश्वर के स्वरूप को समझ सकते हैं क्योंकि अंदर से जो भावना निकलती है वही हमको अंतर्ज्ञान की ओर ले जाती है बाहर से आने वाला ज्ञान बिना मतलब बिना निमित्त का है। बाहर से जो ज्ञान आता है वो संसार का काम चलाओ ज्ञान है ये तो भीतर से जो आएगा तत्व का ज्ञान वही हमारा कुछ कल्याण कर सकता है बाहर से आने वाला ज्ञान मात्र काम चलाओ ज्ञान है तो इस तरह से जब हम इस चीज़ का चिंतन करते हैं कि हमारे आँख से चमड़ी से आँख से कान से त्वचा तो से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान को छोड़ के हम तो वो सोचेंगे कि एक जान को प्राप्त कौन कर रहा है अगर आनंद आ रहा है तो कहां से आ रहा है भोजन का स्वाद आ रहा है तो कहां से आ रहा है आज हम उसकी गहराई में चिंतन करेंगे भीतर उतरेंगे तो हमको उसके स्रोत का बहान हो जाएगा भूख लग रही भोजन पर ध्यान मत करो क्योंकि भोजन तो आ ही जाएगा और समय एक ध्यान करने का अलग अवसर मिलेगा जब उस भोजन को खाने के आनंद पर ध्यान करेंगे वर्तमान में हम पर ध्यान करें कि भोजन का ध्यान न करते भोग पर ध्यान करें तो भूख पर किया गया ध्यान भी हमको हमारे शिव तोता के दर्शन करा हैं क्योंकि हम हर उस तरीके का उपयोग करना चाहते हैं जहाँ पर कि माया के आवरण से क्षण भर के लिए भी मुक्ति मिल जाए हम माया के आवरण में जो छित्र हैं उससे देख सकें कि सत्य क्या है क्योंकि वो एक ठोस विभिन्नता पैदा करती है माया एक ठोस भिन्नता पैदा करती है हमको ऐसा लगता है कि संसार ऐसा ही है हमको लगता है ये कहते हो कि ये शिव है ये तो हमको कुर्सी दिखाई देती है ये शिव बोलते हो ये तो बदमाश दिखाई देता है हमको भिन्नता दिखाई देती है और वो भिन्नता और कहीं से नहीं आती है? हमारा अपना क्रिएशन है कोई अगर चोर है वो इसलिए चोर है कि हमने चोर क्रिएट करा अगर हमारे घर में कोई चोरी होती है तो चोरी हमने क्रिएट करी हम जो कुछ बोते हैं वो भी उगेगा अगर हम कचरे कंकर बो के आते हैं कांटे बो के आते हैं फिर कोई फसल उगेगी और फिर लेने जाएंगे तो बोलेंगे ये क्या हो गया हमारे साथ तो अन्याय है अन्याय क्यों क्योंकि हमने जो बोया वही मिल रहा है इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान को वही रूप लेके आपके पास आना है जो बोया वो मिलना है अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि हमारे घर चोरी होना है तो भगवान को चोर का रूप लेना ही पड़ेगा और फिर बोलेगे तो चोर है कहेंगे भगवान बोलो आप कुछ भी वो तो है वही वही शिव है जिसने चोर का रूप लिया तो इस तरह से हमारी ये आज तक की छोटा धारणाओं का हमने अध्ययन किया इसके आगे की धारणाओं के बारे में और अध्ययन करेंगे और अब फिर आगे से वो कुछ कागज प्रिंटेड भी जो अभी पचास पेज तक दिए हुए हैं उसके आगे के कागज भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो आज चूँकि चंद्रभूषण जी का जन्मदिन है तो अजय जोशी जी ने एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा है दस मिनट का तो वो आज हम सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर लेते हैं तो दस बजे फिर घर